दंड के संबंध में लाउट से फिर कहते हैं अध्याय तिहत्तर दंड दो तुम उसकी हत्या कर देते हो जो आक्रमण करने में साहसी है तुम उसे जीने देते हो जो आक्रमण नहीं करने में साहसी है इन दोनों में कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानि भी यद्यपि स्वर्ग कुछ लोगों को नापसंद कर सकता है तो भी कौन जानता है कि किन्हें मारा जाए और क्यों इसलिए संत भी इसे कठिन प्रश्न की तरह लेते हैं स्वर्ग का मार्ग ताओ बिना संघर्ष के विजय में कुशल है बिना शब्द के वो पाप और पुण्य को पुरस्कृत करता है बिना बुलावा के वो प्रकट होता है बिना स्पष्ट योजना के फल प्राप्त करता है स्वर्ग का जाल व्यापक और विस्तृत है उसमें बड़े बड़े छिद्र है तो, तो भी उससे कुछ भी नहीं निकल सकता Chapter seventy-three on punishment: Two. Who is brave in daring, you kill. Who is brave in not daring, you let live. In these two, there is some advantage and some disadvantage. Even if heaven dislikes certain people, who could know who are to be killed and why? Therefore, even the sage regards it as a difficult question. वंस वे टाव इज गुड एट कंकस्ट विदाउट स्ट्राइफ रिवार्डिंग वाइस एंड वर्च्यू विदाउट वर्ड्स मेकिंग इट्स अपियरेंस विदाउट कॉल अचीविंग रिजल्ट विदाउट ऑब्वियस डिजाइन द हेवंस नेट इज ब्रॉड एंड वाइट विथ बिग मेस येट लेटिंग नथिंग स्लिप थ्रू भगवान हमें इसका अर्थ समझाने की अनुकंपा करें समाज निर्भय के विरोध में क्योंकि निर्भय के साथ असुरक्षा जुड़ी है निर्भय खतरे में ले जा सकता है निर्भय उन रास्तों पर ले जा सकता है जो कहीं न जाते हो निर्भय लीक से उतर के चलने की कोशिश करता है नियम व्यवस्था परंपरा उन्हें तोड़ने में निर्भय को बड़ा रस समाज भयभीत को बचाता है निर्भय को नष्ट करता है क्योंकि समाज को लगता है कि भयभीत समाज को बचाता है और निर्भय समाज को नष्ट कर देगा इसे हम थोड़ा ठीक से समझ लें निर्भय ही अपराधी बन जाता है निर्भय ही क्रांतिकारी बन जाता है निर्भय के बुरे रूप भी हैं निर्भय के भले रूप भी अपराधी और क्रांतिकारी में एक समानता है दोनों तोड़ते अपराधी है। किसी और बड़ी व्यवस्था के लिए नहीं तोड़ता तोड़ने के रस के कारण ही तोड़ता है विध्वंसक है क्रांतिकारी भी विध्वंसक है लेकिन इस आशा में तोड़ता है कि शायद तोड़ने से और बेहतर का निर्माण हो सके हो या न हो यह निश्चय नहीं समाज तो अपराधी और क्रांतिकारी को एक ही दृष्टि से देखता है समाज के लिए तो दोनों से भय का द्वार खुलता है समाज जीना चाहता है परिचित के साथ जिस रास्ते का जाना माना रूप है जिस रास्ते का नक्शा है जिस समुद्र में बहुत बार यात्रा की जा चुकी है और अब कोई भय नहीं खो जाने का मिट जाने का बर्बाद हो जाने का कोई डर नहीं तभी समाज कदम उठाता है इसलिए समाज हमेशा परंपरा रूढ़ी लकीर से बंधा होता है निर्भय अनजान में जाना चाहता है अपरिचित सागरों की यात्रा करना चाहता है जहां कभी कोई नहीं गया है वहां पद चिन्ह छोड़ना चाहता है समाज इसमें खतरा देखता है समाज अपराधी के भी विपरीत है क्योंकि वो नियम तोड़ता है और नियम टूटने लगे तो समाज का कोई अस्तित्व बच नहीं सकता समाज अंततः नियमों का एक जाल है और एक बार लोगों की आस्था नियम से उठनी शुरू हो जाए तो उस आस्था को जमाना मुश्किल है इसलिए जो व्यक्ति भी इस तरह का दुस्साहस करता है समाज उसे भयंकर रूप से दंडित करता है और बड़े से बड़ा दंड है जीवन को छीन लेना बड़े से बड़ा दंड है मृत्यु दंड उस आदमी के जीवन की संभावना को ही नष्ट कर देना इसका अर्थ हुआ कि समाज ने तय कर लिया की इस आदमी से अब कोई भी आशा नहीं इसलिए इसे और जीने की कोई सुविधा नहीं दी जा सकती इस आदमी को समाज ने मान लिया की असाध्य जब तक साध्य मालूम होता है तब तक समाज छोटे दंड देता है जब असाध्य मालूम होता है असंभव मालूम होता है तब समाज उस आदमी से जीवन छीन देता है जीवन छीनने का अर्थ है कि हम तुमसे परिपूर्ण रूप से, से हताश हो गए और अब तुमसे हमें कोई भी आशा नहीं कि तुम वापस मार्ग पर चल सकोगे कुमार पर चलना तुम्हारे जीवन की शैली हो गई अब ये कोई फुटकर कृत्य नहीं है तुम्हारे होने का ढंग ही हो गया इसलिए तुम्हारे होने को हम मिटा देंगे समाज जब ये निर्णय लेता है तो इसके साथ ही दूसरा निर्णय भी जुड़ा है जैसे वो निर्भीक को मिटाता है दुस्हसी को उसके साथ ही साथ वो भी को बचाता है लाओस से तो उसे भी साहसी कहता है और वो समझने जैसा है लाओस से कहता है कुछ साहसी हैं आक्रमण करने में और कुछ साहसी हैं आक्रमण न करने में भीरू का भी तो एक प्रकार का साहस है जब निमंत्रण आता है अनजान का जब बुलाते हैं ऐसे रास्ते अन चीने अन पहचाने तब साहस करके वो लीक से ही रुका रहता है वो भी साहस है दुस्साहसी उसे कहता है कि तुम में कोई भी साहस नहीं क्योंकि दुस्साहसी से वो विपरीत है लेकिन जब चारों तरफ से निमंत्रण मिल रहा हो स्वच्छता का बुलावा आ रहा हो अनशिन है रास्तों पर जाने का अपरिचित सागर का आमंत्रण आ गया हो तब तक से बंधे रहना वो भी साहस वो भी कंपटेशन को उत्तेजना को रोकना है लाओ से कहता है भीरू भी साहसी है भय को पकड़े रखता है चाहे कुछ भी हो रास्ते को छोड़ता नहीं नियम को तोड़ता नहीं आंख बंद रख के माने चला जाता है कि रूढ़ी ठीक समाज इसे बचाता है क्योंकि समाज इसके द्वारा ही बचता है समाज भीड़ों की बड़ी प्रशंसा करता है वो उसे सज्जन कहता है दुस्साहहसी को दुर्जन कहता है भीरू को साधु कहता है दुस्साहसी को असाधु कहता है क्योंकि ही कवच है समाज का इसलिए समाज की पूरी चेष्टा होती है कि जैसे ही नया बच्चा पैदा हो उसे भयभीत कर दिया जाए उसे डराया जाए हजार डर मन में बिठा दिए जाए तो ही वो समाज के काम का हो सकेगा तो ही वो राज्य का समाज का संस्कृति का सम्मान करेगा उसे इतना डरा दिया जाए कि उसमें इतनी सुविधा ही न रह जाए कि वो कभी समाज से विपरीत पैर उठा सके इसलिए नर्कों का भय है स्वर्गों का प्रलोभन है इसलिए यहां भी पृथ्वी पर भी हजार तरह के दंड हैं हजार तरह के पुरस्कार तुम किस आदमी को भला कहते हो कौन सा आदमी शुभ अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हारा सब शुभ भय के आसपास निर्मित है तुम कहते हो ये आदमी चोर नहीं है लेकिन तुमने कभी ये विचार किया कि जो चोर नहीं है उसने क्या चोरी इसलिए नहीं की है कि वस्तुता उसकी अंतरात्मा से चोरी का भाव चला गया या कि इसलिए नहीं की है कि वो चोर जैसा साहस नहीं जुटा पाया चोर होना साधारण तो नहीं असाधारण कृत्य है चोर होने के लिए एक विशेष तरह की प्रतिभा और क्षमता चाहिए अपने ही घर रात अंधेरे में चलने में डर लगता है दूसरे के अपरिचित घर में अंधेरे में दीवार तोड़कर घुस जाना और ऐसे चलना जैसे अपने बाप का घर हो और इस तरह सामान उठाना कि आवाज न हो हृदय न ढड़के तुम्हारी तो छाती इतनी धड़कने लगेगी कि हाथ पैर हिल न सकेगी। चोरी एक तरह की कुशलता है दुस्साहस की हत्यारा भी एक तरह की कुशलता है आत्यंतिक दुस्साहस दूसरे को मिटाने की बात ही सोचने के लिए बड़ी तैयारी चाहिए दूसरे को मिटाने के लिए खुद को मिटने की तैयारी चाहिए क्योंकि जब तुम दूसरे को मिटाने जाते हो तो खुद को भी दांव पर लगाते हो तुम दूसरे को मिटा दो और तुम बिना दांव पे लगे मिटा दो ऐसा तो नहीं हो सकता अपराधी के भी गुण गैर अपराधी जिसको तुम कहते हो साधु जिस कहते हो उसके भी गहरे दुर्गुण है भय के कारण अधिक लोग साधु है चोरी नहीं कर सकते इसलिए नहीं कि अचोरी को उपलब्ध हो गए बल्कि इसलिए कि इतने भयभीत है कि चोरी की तरफ साहस नहीं होता अगर उनको भी कोई पक्का भरोसा दिला दे कि न तो रास्ते पर पुलिस है अदालत में न्यायाधीश है न ऊपर कोई परमात्मा है पताल में कोई नरक है अगर उन्हें कोई बिल्कुल ही भय से मुक्त कर दे वे भी चोरी पर निकल जाएंगे यही तो समाज का डर है कि कहीं लोग भय से मुक्त ना हो जाएं। इसलिए समाज हजार तरह के भय खड़ा करता है समाज एक ही तरकीब जानता है मनुष्य को नियंत्रण में रखने की वो भय है साधु निन्यानबे प्रतिशत भय के कारण होता है ये कोई साधुता हुई असाधु निन्यानबे प्रतिशत निर्भय के कारण होता है अगर निर्भय पर रखो, तो अगर ध्यान रखो तो असाधु में भी गुण दिखाई पड़ेगा अगर भय पर तो ध्यान रखो तो साधु में भी दुर्गुण दिखाई पड़ेगा अगर कृत्य पर ध्यान रखो तो साधु में गुण दिखाई पड़ेगा असाधु में दुर्गुण दिखाई पड़ेगा समाज कृत्य की फिक्र करती है तुम्हारी अंतरात्मा की नहीं इसलिए साधु का सम्मान करती है असाधु का अपमान करती है। क्योंकि समाज का संबंध उससे है जो तुम करते हो जब तुम कुछ करते हो तभी समाज के जीवन में कोई चीज प्रवेश पाती अगर तुम सोचते रहते हो कोई हर्जा नहीं अगर एक आदमी बैठ के दिन रात चोरी का चिंतन करता है तो भी अदालतें उसमें तो मुकदमा नहीं चला सकती तो क्योंकि चिंतन निजी है विचार व्यक्तिक है तुम सारी दुनिया की हत्या रोज करो मन में तो भी तुम्हें किसी पर मारने का मुकदमा नहीं चल सकता क्योंकि जब तक तुम विचार करते हो तब तक समाज में तुम उतरते ही नहीं जैसे ही तुम कृप्य करते, करते हो तुम समाज में आते हो विचार जब कृत्य बनता है तभी सामाजिक बनता है जब तक विचार रहता है तब तक निजी है इसलिए समाज कहती तुम्हें सोचना हो तुम मजे से सोचो समाज मौके भी देती है सोचने की तुम सोचने में ही चुप जाओ ताकि कोरोना फिल्में हैं हत्याओं से भरी हुई डकैतियों से भरी हुई बेविचार से भरी हुई समाज उन्हें प्रकट रूप से दिखाता है किताबें हैं असली गंदी से गंदी हत्याओं से भरी सब तरह के व्यचारों में लिप्त वे उपलब्ध है समाज को इसमें कोई ज्यादा चिंता नहीं पैदा होती मनुष्य तो कहते हैं कि हत्या की फिल्म को देखकर हत्या के भाव का रिजन होता है जब तुम हत्या की फिल्म देख लेते हो तो तुम्हारे हत्या करने का जो भीतर छिपा हुआ भाव है उसका निष्कासन हो जाता है तुम थोड़े हल्के हो जाते हो तुम दूसरों को व्यविचार करते देख लेते हो फिल्म में या उपन्यास में तुम्हारी व्यविचार करने की वृत्ति को थोड़ी सी राहत मिल जाती समाज पूरा मौका देता है सोचो मजे से भाव करो मजे से पूरी स्वतंत्रता है कृत्य भर मत लाना क्योंकि जैसे ही कृत्य आया वैसे ही समाज की न्यू डगमगाती धर्म के संबंध में बात बिल्कुल भिन्न है धर्म को इसकी चिंता नहीं कि तुमने किया या नहीं धर्म को चिंता है कि तुमने सोचा या नहीं क्योंकि धर्म निजी है वैयक्तिक है तुमने कितनी ही साधुता के कृत्य किए हो और अगर विचार असाधुता के हैं तो धर्म की नजर में तुम साधु नहीं हो समाज की नजर में साधु हो अगर तुम्हारे भीतर भावनाएं प्राप्त की है और तुम कृत्यपुण के करते हो और अक्सर ऐसा होता है कि भावनाओं को छिपाने के लिए आदमी विपरीत कृत्य करता है जिनके मन में पाप की बड़ी भावना है वो अपनी दीवाल लेते हैं ब्रह्मचरी ही जीवन वो दीवाल तो जो उन्होंने लिख रखा है टेबल पर जो मोटर रख के बैठे हैं ठीक उससे उल्टी उनकी दशा होगी सोचो जिस आदमी को काम वासना की तीव्र विक्षिप्तता न उठती हो वो क्यों दीवान तो लिख के बैठेगा कि ब्रह्मचर्य ही जीवन बीमार आदमी औषधि ही साथ रखता है स्वस्थ आदमी तो नहीं जिसने अपने दरवाजे पे लिख रखा है Honesty is the best policy, ये आदमी बेईमान है इससे तुम जरा सावधान रहना अपनी जेब बचाना क्योंकि जो आदमी लिख के बैठा है कि ईमानदारी ही सृष्टम नीति है ये आदमी बेईमान होना ही चाहिए अन्यथा इसे लिखने का सवाल ही ना था तुम्हें पक्का पता है जहां जहां तुम लिखा देखो कि यहाँ शुद्ध घी बिकता है वहां तुम थोड़े संदिग्ध हो जाना क्योंकि घी लिखना काफी है शुद्ध घी में शुद्ध आई जाता है घी में अशुद्ध का क्या सवाल है शुद्ध लिखने में ही बात छिपी है अशुद्ध को ढांकने के लिए शुद्ध लिखा जाता है पाप को ढांकने के लिए पुण्य लिखा जाता है और लिखने की सबसे सुगम व्यवस्था है कृत्य तुम जो भीतर हो उसे छिपाने के लिए सुगमतम मार्ग है कि तुम ऐसा कुछ करो जो उसके विपरीत है तुम सारी दुनिया को धोखा दे दोगे तो यहाँ व्यविचारी मन वाला व्यक्ति ब्रह्मचारी होकर बैठ जाता है कृत में होता है ब्रह्मचारी भाव में होता है व्यविचार यहाँ भाव में सारी दुनिया की संपत्ति पर कब्जा कर लेने की आकांक्षा वाला व्यक्ति धन छोड़कर त्यागी हो जाता है धोखा बड़ा गहरा है और ठीक से सावधानी पूर्वक उसमें उतरना जरूरी है और समझना जरूरी है अन्य तुम भी वही कर सकते हो क्योंकि जिन्होंने किया है वे भी तुम जैसे ही मनुष्य है तुम ये मत सोचना कि यह मैं किसी और के लिए कह रहा हूं ये मैं तुमसे ही कह रहा हूं ये बात सीधी सीधी है तुम भी अगर अपने जीवन को थोड़ी जांच परख करोगे विश्लेषण करोगे तो जल्दी ही पहचान लोगे कि तुम जो करते हो वो उसी छिपाने का उपाय होता है तुम जो हो और संत का अर्थ है तुम जो हो उसी को प्रकट हो जाने देना साधु वो है जो भीतर असाधु है और बाहर साधु का कृत्य करता है असाधु वो है जो भीतर भी असाधु है और बाहर भी असाधु का प्रत्यु करता है संत वो है जो भीतर भी साधु है और बाहर भी साधु का प्रत्यु करता है इस संसार में असाधु भी सच्चा है संत भी सच्चा है साधु सबसे बड़ा धोखा है असाधु बाहर भीतर एक जैसा है भीतर चोरी है बाहर भी चोरी है संत भी बाहर भीतर एक जैसा है भीतर भी ब्रह्मचरी है बाहर भी ब्रह्मचरी साधु प्रवंचना है साधु धोखा है, है साधु इस संसार में सबसे सब बड़ा झूठ वो भीतर असाधु है बाहर साधु है भीतर है, बाहर पुण्य भीतर तो चाहेगा गर्दन दबा दे और बाहर वो मंत्र जबता रहता है अहिंसा परमोधर्म अहिंसा परमोधर्म असाधु सच्चा है जैसा भीतर वैसा बाहर संत भी सच्चा है जैसा भीतर वैसा बाहर इसलिए संत में और असाधु में एक तरह की समानता है एक तरह की सच्चाई की समानता है दोनों बड़े भिन्न है बिल्कुल विपरीत लेकिन एक सच्चाई की समानता दोनों प्रमाणिक तुम कभी अपराधियों को देखो जाके तुमने देखा नहीं क्योंकि अपराधी की तुम्हारे मन में इतनी निंदा है कि तुम उसे कभी देखते नहीं जब निंदा इतनी हो तो आंख देखने की फिक्री छोड़ देती है पर्दा पड़ पर जाता है कभी कारागृह में जाकर अपराधियों को गौर से देखो तुम अपराधियों की आंख में तुम्हारे साधुओं से ज्यादा साधुता पाओगे एक सरलता मिलेगी। जैसे भीतर है वैसे बाहर है। साधु की आंख में तुम्हें एक जटिलता मिलेगी दो परतें मिलेंगी साधु की आँख में। ऊपर की परत पर मुस्कुराहट होगी भीतर के परत पर उदासी होगी ऊपर की परत पर ईमानदारी होगी भीतर के परत पर बेईमानी होगी साधु दोहरा है साधु द्वंद्व है इसलिए लाओसे की पूरी चेष्टा है कि तुम असाधु को छोड़ के कहीं साधु मत हो जाना अगर उठना ही हो तो असाधु से संतत्व में उठना साधु कोई उठना नहीं है साधु तो फिर असाधु ही बने रहने का और भी ज्यादा समाज सम्मत उपाय है समाज राजी हो जाएगा तुम्हारे कर्तव्य बदल गए समाज को कुछ लेना देना नहीं तुम किसी की हत्या नहीं करते किसी की स्त्री की तरफ बुरे भाव से नहीं देखते किसी की स्त्री को लेके नहीं भाग जाते किसी की चोरी नहीं करते बात खत्म हो गई समाज तुमसे निश्चिंत हो गया तुम जानो तुम्हारे भीतर का लेकिन धर्म अभी निश्चिंत नहीं होता धर्म कहता है जब तक तुम भीतर से न बदले तब तक तुम्हारे बाहर से बदलने का क्या अर्थ है धर्म के लिए कृत महत्वपूर्ण नहीं है। धर्म के लिए भाव महत्वपूर्ण है, है। आचरण को बदलने में नहीं। अंतरात्मा की से आचरण बदल जाएगा वो दूसरी बात है पर वो धर्म की चिंता नहीं है वो अपने आप होगा वो ऐसे ही होगा जिससे तुम्हारे पीछे तुम्हारी छाया चलती तुमने कभी विचार किया या कभी देखा कि जो आदमी चोर है वो जब चोरी नहीं भी करता तब भी तो उसकी भावदशा चोर की ही होती चोरी नहीं भी करता कोई चोर 24 घंटे तो चोरी करता नहीं रोज तो चोरी करता नहीं जब चोर चोरी नहीं करता तब वो कौन होता है क्या वो अचोर होता है कृत्य तो नहीं है लेकिन कृत्य के न होने से क्या चोर अचोर हो जाता है दो चोरी के बीच में चोर कैसा होता है अंतरधारा बहती रहती चोरी की मौके की तलाश में होता है जब मौका मिल जाएगा तब चोर हो जाएगा चोर तो है ही मौके के कारण चोर नहीं बनता मौके के कारण भीतर की अंतरधारा प्रकट हो जाती अभी छिपा छाप प्रकट हो जाता है अभी था, अब अंधका हो जाता है, लेकिन भीतर की धारा तो चोर की ही होगी जब कोई करुणावान व्यक्ति कोई बुद्ध पुरुष, कोई करुणा का कृत नहीं कर रहा होता न किसी के पैर दबा रहा है न कोई गिर गया है उसे उठा रहा है न कोई डूब रहा है पानी में उसे बचा रहा है न किसी के मकान में आग लगी है और जाके सेवा कर रहा है जब दो करुणा के कृत्यों के बीच में बुद्ध पुरुष होते हैं तब कैसे होते कोई कृत्य तो नहीं होता लेकिन भीतर बुद्धत्व की धारा होती भीतर करुणा बहती रहती उसी तरह जैसे चोर में चोरी बहती रहती है कामी में काम बहता रहता है लोभी में लोभ बहता रहता है वैसे बुद्ध में ध्यान बहता रहता है करुणा बहती रहती प्रेम बहता रहता है दो करुणा के कृत्यों के बीच में भी बुद्ध बुद्ध होते हैं कृत्य के कारण कोई बुद्ध नहीं होता अंदर धारा के कारण कोई बुद्ध होता है अब जरा ऐसा सोचो कि बुद्ध बैठे कोई करुणा नहीं कर रहे हैं और एक चोर उनके पास बैठा कोई चोरी नहीं कर रहा है दोनों एक जैसे हैं क्या इस वक्त बुद्ध कोई बुद्धत्व का काम नहीं कर रहे हैं चोर कोई चोरी का काम नहीं कर रहा दोनों पास बैठे बाहर से देखने पर तो दोनों एक जैसे समाज के लिए तो दोनों बराबर है क्योंकि समाज तो केवल कृत्य को पहचानता है आचरण को पहचानता है जब तक कोई चीज आचरण न बन जाए समाज की आंख में पकड़ ही नहीं आती पकड़ में नहीं आती तो अभी समाज के लिए तो दोनों बिल्कुल एक जैसे लेकिन क्या तुम कह सकोगे दोनों एक जैसे दोनों उतना ही अंतर ही, है जितना पृथ्वी और आकाश कृत्य बिल्कुल नहीं है पर अंतरधारा मौजूद चोर चोर है बुद्ध बुद्ध है तुम्हारे करने से तुम नहीं हो तुम्हारे करने पर तुम्हारा होना निर्भर नहीं तुम्हारे होने से तुम्हारा कृत्य आता है इसलिए मैं कहता हूं धर्म सामाजिक घटना नहीं है धर्म समाज से बड़े बाहर की घटना है संप्रदाय सामाजिक घटना है हिंदू होना सामाजिक है मुसलमान होना सामाजिक है जैन होना सामाजिक है धार्मिक होना सामाजिक नहीं क्योंकि हिंदू मुसलमान जैन पारसी ईसाई वो सब के सब तुम्हारे कृत्य की ही फिक्र कर रहे हैं ईसाइयों की दस आज्ञाएं उनमें एक भी आज्ञा नहीं है होने के संबंध में चोरी मत करो बेईमानी मत करो दूसरे की स्त्री को बुरे भाव से मत देखो सब कृत्यो की बातें समझ लो कि एक आदमी न चोरी करता है न किसी की स्त्री को लेकर भागता है न किसी की हत्या करता है क्या इतने न करने से वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएगा उसकी अंतर्धारा का क्या होगा कृत्य तो रोका जा सकता है अंतर्धारा उसे बदलना तो बड़ी क्रांति है उसके लिए तो बड़े आंतरिक जीवन से गुजरना जरूरी है उसके लिए तो बड़ी अग्नि से गुजरना जरूरी है उसके लिए तो अपने को आमूल बदल देना होगा सभी संप्रदाय समाज के हिस्से वो समाज के वैसे ही हिस्से हैं जैसे अदालत अदालत भी तुम्हें डराती है संप्रदाय भी तुम्हें डराते धर्म समाज से बिल्कुल बाहर है धर्म तो अभय को उपलब्ध करवाता है धर्म भय के बाहर ले जाता है निर्भय के भी बाहर ले जाता है धर्म अंधकार के बाहर प्रकाश की तरफ ले जाता है धर्म आरोहण है आत्म अज्ञान से आत्मज्ञान में वो एक आंतरिक क्रांति है इसलिए समाज धर्म के भी विपरीत होता है क्योंकि समाज को डर लगता है कि धार्मिक व्यक्ति भी समाज को ऐसे ही लगते हैं जैसा निर्भय व्यक्ति लगता है यद्यपि वो निर्भय नहीं है वो अभय है पर इतने बारीक चीजें समाज की बुद्धि के बाहर समाज की बुद्धि तो बड़ी मौखी काम चलाओ बुद्धि है वहाँ हिसाब बहुत बाजारू है वहाँ बारीक सूक्ष्म और नाजुक की कोई गति नहीं वो तो ऐसे ही है जैसे कि कोई साफ सब्जी तोलने वाले के पास तुम हीरे लेके पहुंच जाओ और वो साफ सब्जी तोलने के बटखरों से हीरों को तोल दे वो उसकी पकड़ के बाहर हीरे कहीं साफ साफ सब्जी तोलने वाले बटखरों से तोले जाते हैं समाज की बुद्धि तो बड़ी साधारण स्थूल समाज तो भीड़ है भीड़ के पास कोई प्रतिभा होती भीड़ के पास तो निम्नतम प्रतिभा होती मनुष्य कहते हैं कि अगर भीड़ के अलग अलग व्यक्तियों की बुद्धि नापी जाए तो उसका जोड़ भी, भी भीड़ की बुद्धि नहीं होता यहां तुम तो अगर मीटर बैठे हो तो तुम्हारी प्रत्येक व्यक्ति का बुद्धि माप अलग अलग ले लिया जाए उतना जोड़ भी तुम्हारी भीड़ का नहीं होता और एक और अनूठी घटना मनुस्वित कहते हैं कि भीड़ में व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता को भी खो देता है, और भीड़ में जो आखिरी आदमी होता है वो निर्णायक होता है प्रथम आदमी निर्णायक नहीं होता भीड़ में बुद्धिमान आदमी खो जाता है और मूल प्रधान हो जाते क्योंकि भीड़ एक तरह का पतन है तुम अपना दायित्व खो देते हो एकांत में मनुष्य का निजता का फूल खिलता है भीड़ में सारी प्रतिभा खो जाती इसलिए तुम्हें कभी अनुभव हुआ होगा जब भी तुम भीड़ से लौटते हो तो तुम्हें लगता है तुम कुछ खो के लौटे और दुनिया में जो बड़े से बड़े पाप होते हैं वो भीड़ के कारण होते हैं। अकेले आदमियों ने बड़े पाप नहीं किए हिंदुओं की भीड़ जो पाप कर सकती है वो कोई हिंदू अकेले में नहीं कर सकता मुसलमानों की भीड़ जो कर सकती है भीड़ की तरह एक मुसलमान अकेले में नहीं कर सकता लाखों की हत्या की जा सकती है तुम तो एक एक मुसलमान और एक एक हिंदू से पूछो की क्या सार हुआ तुम्हे इन मुसलमानों के घरों में आग लगा देने से हिंदुओं का मंदिर जला देने से अगर तुम एक एक मुसलमान से पूछो तो वो भी डरेगा वो भी कहेगा कि नहीं ये उचित नहीं हुआ और मुझे पता नहीं कैसे हो गया मैंने कुछ किया भी नहीं भीड़ में साठ हो गया भीड़ तुम्हें पहुंच देती तुम्हारे दायित्व को तुम्हारी समझ को तुम्हारी प्रतिभा को धूल भर देती भीड़ एक बड़ा पतन है अगर बुद्ध महावीर और क्राइस्ट और मोहम्मद जंगल की तरफ भागते हैं तो उसका कारण ये नहीं कि समाज बुरा है उसका कुल कारण इतना है कि वो चाहते हैं कि एकांत एक मिल जाए भीड़ की खींचती हुई आकर्षण की धारा नीचे की तरफ लाती है वो अकेले होना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में जीवन का श्रेष्ठम फूल अकेले नहीं खेला है कोई बुद्ध कोई महावीर कोई कृष्ण भीड़ में नहीं पैदा हुआ भीड़ में नहीं हो सकता एकांत एक में हाँ फूल खिल जाए फिर वो भीड़ में वापस लौट आता है लेकिन खिलने की घटना अकेले में होती इसलिए एकांत का इतना मूल्य है वो भीड़ की दुर्गति से बचने का उपाय है कुछ बातें और समझने, फिर हम इस सूत्र में प्रवेश करें लाहौल से कहता है कि बुरे को असाधु को दुस्साहसी को समाज मिटा देता है भले को सज्जन को साधु को बचा लेता है संत कहां है फिर संत के साथ समाज बड़ी दुविधा में रहता है क्योंकि तो संत में लक्षण तो दोनों के होते हैं साधु के और साधु के क्योंकि तो वो तो निर्द्वंद अद्वैत है उसमें तो साधु असाधु दोनों मिलके एक हो गए वो तो संगीत है जीवन के विरोधों का संत के साथ समाज क्या करे बड़ी दुविधा खड़ी होती तो समाज एक रास्ता निकालता है जब संत जीवित होता है तब उसका विरोध करता है जैसे असाधु का करना चाहिए जब संत मर जाता है तब उसका सम्मान करता है जैसा साधु का करना चाहिए ये समझौता है समाज का संत का न तो विरोध किया जा सकता है पूरे मन से क्योंकि तो समाज को भी प्रतीत होता है कि आदमी गलत तो नहीं है जीसस को पूरे मन से विरोध भी तो नहीं किया जा सकता है फांसी लगाते वक्त भी तो मन को चोट लगती है कचोट होती है लेकिन फांसी लगानी होगी क्योंकि तो ये आदमी समाज के नियम तोड़वाया दे रहा है प्रकट व्यवहार इसका असाधु ये होगा भीतर साधु लेकिन बाहर तो ये जो भी कर रहा है उसने समाज की नींव को डगमगा दिया है समाज का भवन गिराए दे रहा है जो जो नियम थे सब तोड़ दिए ये आदमी खतरनाक है यद्यपि इस खतरनाक आदमी के भीतर भी गंध तो मिलती है किसी अपूर्व घटना की लेकिन उस घटना के लिए इस आदमी की खतरनाक जीवन व्यवस्था को भी तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता तो जीसस को सूली लगा दी जिन्होंने सूली लगाई वही ईसाई हो गए जिन्होंने सूली लगाई वही जीसस के भक्त हो गए और ऐसी घटना बनी की यह धर्म सिकुर के छोटा हो गया और ईसाई फैल के विराट सागर बन गए। हसूली लगा देने के बाद इस आदमी का कृत्य का जीवन तो समाप्त हो गया आचरण तो समाप्त हो गया अब बच गई केवल भीतर की बात तो भीतर की पूजा की जा सकती है भीतर से तो कोई डर नहीं है जीसस की हत्या का अर्थ यह है कि तुम्हारे शरीर को समाज बर्दाश्त ना कर सकेगा तुम्हारे व्यवहार को आचरण को बर्दाश्त न कर सकेगा हाँ तुम्हारी आत्मा की हम पूजा करेंगे सदा सदा इसलिए संत जब मर जाते हैं तभी पूज्य हो पाते संत को जीते जी पूजना थोड़े से दुस्साहसी लोगों की ही बात समाज और भीड़ संत को जीते जी नहीं पूज सकती संत बड़ी दुविधा में डाल देता है क्योंकि संत दुविधाओं का जोड़ है विरोधों का समागम है अब हम सूत्र में उतरने की कोशिश करें तुम तो उसकी हत्या कर देते हो जो आक्रमण करने में साहसी है तुम तो उसे जीने देते हो जो आक्रमण नहीं करने में साहसी है इन दोनों में कुछ लाभ भी है और कुछ हानि भी क्या लाभ है और क्या हानिया है विचारनी है जो भयभीत आदमी है उसके कुछ लाभ भी है बड़े से बड़ा लाभ तो यह है कि जो जान लिया गया है उससे वो बचाता है नहीं तो वो जो निर्भीक आदमी है वो सब को गमा देंगे जो हजारों हजारों साल में जाना गया है जो ज्ञान की संपदा है उसे भयभीत आदमी बचाता है वो साप की तरह कुंडल मार के बैठ जाता है अतीत पर वो तुम्हें छूने नहीं देता परंपरा तोड़ने नहीं देता लीक से उतरने नहीं देता लीक का मतलब ही यह है कि हजारों हजारों साल के अनुभवों का निचोड़ है वो किसी एक आदमी के कहने पर लीक छोड़ी नहीं जा सकती तुम एक हो वो हजारों हजारों वर्षों का अनुभव है तुम भटका सकते हो तुम तो चोड़ को गमा देने का कारण बन सकते हो और वो जो लीख है वो भी तो बुद्ध परसों के ही चरणों का चिन्ह है इसे थोड़ा समझ लें वो भी तो कभी संतों ने चल के ही उस रास्ते को निर्मित किया था जिसको आज भयभीत आदमी पकड़े हुए वो उसे छोड़ने न देखा अगर भीरु लोग न होते तो बुद्ध के वचन न बचते कौन बचा था? अगर भीरु लोग न होते तो मंदिरों में प्रतिमाएं न होती महावीर की कौन बचाता अगर निर्भीक लोगों की बातें सुनी नहीं होती तो न मंदिर होते न मस्जिद होती न बुद्ध का स्मरण होता न क्राइस्ट का स्मरण होता सब खो गया होता क्योंकि निर्भीक सदा तुम्हें लीक के बाहर ले जाता इसे थोड़ा बारीकी से समझो तो भीरु बचाता है वो संरक्षक वो नए को पैदा नहीं कर सकता लेकिन एक बार नया पैदा हो जाए तो वो उसे बचाता है वो नए को पैदा होने में सहायता भी नहीं दे सकता वो नए का दुश्मन लेकिन पुराने का प्रेमी एक दफा नए को तुम पैदा कर दो तो नया पुराना हो जाता है पुराना होते से भीड़ उसे बचाता है इसे तुम ऐसा समझो कि तुम मुझे सुनने आए हो मैं कुछ नई बातें कह रहा हूं बहुत थोड़े से लोग मुझे सुनने आ पाएंगे वे बहुत अल्प होंगे क्योंकि नए की सुनने की क्षमता भीरु आदमी में होती नहीं लेकिन ध्यान रखना जैसे ही मैं विदा हो जाऊंगा जो मैंने कहा था उसको तुम ना बचा सकोगे उसको भीरु आदमी बचाएगा तुम तो फिर कोई नई बात कहने आ जाएगा तो उसको सुनने चले जाओ। भीरू नहीं जाएगा वो अभी मुझे सुनने नहीं आया वो कल जब मेरी बात को पकड़ लेगा तो वो किसी और को सुनने नहीं जाएगा वही बचाने वाला होगा भीरू संरक्षक निर्भीक जन्मदाता है तुम ऐसा समझो कि इस जीवन के रहस्य में निर्भीक माँ है और भीरु दाई और मां जन्म देके विदा हो जाती है और दाई के ऊपर ही सारा दायित्व है निर्भीक पैदा करने में समर्थ है वो नया रास्ता बनाता है भीरू देखता रहता है जब तक कि रास्ता पुराना बन जाए जब तक कि बहुत लोग रास्ते पे चल ना ले जब तक की भीरू को खबर न मिल जाए आश्वासन न हो जाए सूत्रों से कि हाँ वो रास्ता पहुंचाता है तब तक भीरू कदम नहीं उठाता जैसे ही रास्ता सुनिश्चित हो जाता है नक्शे उपलब्ध हो जाते भीरू सोच विचार भी लेता है सुरक्षा असुरक्षा की सब बात तय हो जाती तब भीरू कदम उठाता है फिर वो बचाता है उस रास्ते को इसी तरह वो पुराने रास्तों को बचा रहा है और भी एक बात समझ लेनी जैसी है कि धीरू कसौटी है जब धीरू किसी रास्ते पे जाने लगे उसका अर्थ यह कि सब कसौटियों तो वो रास्ता खड़ा उतर गए निर्भीक तो नए पे जाने को आतुर होता है बिना चिंता किए कि कहीं जाएगा ये रास्ता या नहीं जाएगा तो निर्भीक सौ में से निन्यानबे मौकों पर तो भटकता है वो तो कोई भी आवाहन मिल जाए उसे नए का तो तत्पर होता जाने को लेकिन नया सदा ठीक ही थोड़ी होता है ना तो पुराना सदा गलत होता है ना नया सदा ठीक होता है नया बहुत बार गलत होता है पुराना भी बहुत बार ठीक होता है नए पुराने से ठीक गलत का कोई संबंध ही नहीं कसौती है जब धीरू भी जाने लगे तब समझना कि मार्ग सारी कसौटियों पे पूरा उतरा तभी तो भीरू जाएगा अन्यथा वो जाने वाला नहीं भीरू बचाता है भीरू कसौटी है लेकिन उसके खतरे भी क्योंकि वो नए पे जाने नहीं देता वो पुराने को पकड़े रहता है चाहे पुराने से कहीं पहुंच भी ना रहा हो तो भी पकड़े रहता है मेरे पास लोग आते हैं हैं वो कहते हैं, हम 20 साल से मंत्र का जाप कर रहे तो तो मंत्र छोड़ो मैं तुम्हें कुछ और वो कहते हैं ये कैसे हो सकता मंत्र तो गुरु ने दिया था 20 साल से करते भी हो गए अब छोड़ तो नहीं सकते कुछ हो भी नहीं रहा कहीं पहुंच भी नहीं रहे जैसे निर्भीक नए के प्रति आत होता है वैसा भीरु पुराने के प्रति आविष्ट होता है इतने दिन से कर रहे हैं कैसे छोड़ हैं वो ये भी सोचते ही नहीं कि पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं औषधि काम कर रही नहीं कर रही वो सिर्फ पकड़ने का आदि होता है तो भीरू बचाता तो है लेकिन वो कचरे को भी बचा लेता है वो गलत को भी बचा लेता है वो बचाने में ही उत्सुक है वो अंधी अंधिदायी है उसे पता भी नहीं रहता कि बच्चा मरा हुआ है तो भी बचाए रखती छाती से लगाए रखती तुमने कभी बंदरिया को देखा हो मरे बच्चे को छाती से लगाए वो कई दिनों तक घूमती रहती वो उसे पता ही नहीं कि बच्चा मर गया है धीरू को पता नहीं चलता कि चीजें जीवित होती हैं वे भी मर जाती जो मार्ग कभी पहुंचाता था वो सदा नहीं पहुंचाएगा मार्ग भी जीते और मर जाते धर्म भी जन्मते हैं और मर जाते हैं विचार की पद्धतियां कभी जवान होती हैं, बूढ़ी होती है मरती इस जगत में हर चीज का मौसम है और हर चीज की अवस्था है जैसे बच्चे बूढ़े ऐसे ही धर्म भी बचपन जवानी बुढ़ापे से गुजरते हैं। आज से पांच हजार साल पहले कोई चीज जवान थी वो कभी की मर चुकी भीरू से छाती से लगाए बैठा रहता वो ये मान ही नहीं सकता कि जो कभी जिंदा था वो मर कैसे सकता है? वो कहता है हमारा धर्म सनातन कोई धर्म सनातन नहीं होता सनातन अस्तित्व है धर्म तो अस्तित्व की सुनी गई प्रतिध्वनि है किसी प्रज्ञावान पुरुष ने जब प्रज्ञावान पुरुष जीवित होता है तो उसकी ध्वनि सुनी गई प्रतिध्वनि में प्राण होते बल होते जैसे जैसे प्रज्ञावान पुरुष विदा हो जाता है वैसे वैसे रूढ़ बन जाती है। जो ज्ञान था वो शास्त्र बन जाता है जो शब्द निशब्द से आते थे अब केवल शब्दों की ही भरमार रह जाती है। जो कभी उस प्रज्ञावान पुरुष के शून्य से पैदा होते थे अब वो केवल शास्त्रों की व्याख्या से पैदा होते जो कभी ध्यानस्थ समाधि से आए थे अब वो केवल पंडित के पांडित से आते पुरोहित कब्जा कर लेता है कब्जा कर लेता है बुद्ध ने कहा है कि मेरा धर्म 500 साल से ज्यादा नहीं जिएगा लेकिन अभी भी जी रहा है कैसे जी रहा है बंदरिया मरे बच्चे को लेके घूम रही बुद्ध खुद कह हैं कि मेरा धर्म 500 साल से ज्यादा नहीं जिएगा अब बुद्ध की भी सुनने को जो बुद्ध को मानता है वो राजी नहीं वो पकड़े हैं छाती से धर्म मर चुका है उसके प्राण खो गए उसकी जीवन तक तो गड़ी म जा चुकी अब कुछ सार नहीं है लेकिन प्राचीन मार्ग बुद्ध के द्वारा पैदा हुआ है अनेक लोग उस पर के प्राचीन समय में बुद्धत्व को उपलब्ध हुए भीरू उसको पकड़े बैठा है वो छोड़ेगा नहीं। नहींरू बचाता है लेकिन उसके पास बोध नहीं है वो गलत को भी बचा लेता है मुर्दा को भी बचा लेता है सड़े गले को भी बचा लेता है वो सिर्फ बचाता रहता है वो बचाने में पागल है उसका रस बचाने में वो ये देखता कि क्या बचा रहा है वो चुनाव नहीं कर सकता जैसे निर्भीक चुनाव नहीं कर सकता कि वो कहां जा रहा है क्यों जा रहा है बस नए का बुलावा काफी है इसलिए निर्भीक के हाथ में अगर दुनिया हो तो दुनिया में कभी किसी वृक्ष की जड़े न जम पाएंगी जमने के पहले कोई दूसरी पुकार आ जाएगी इस वृक्ष को संभालने के पहले दूसरा वृक्ष बुला लेगा अगर निर्भीक के हाथ में दुनिया हो तो दुनिया में फैशन होगी धर्म नहीं हो सकता अमेरिका में वो हालत है आज अमेरिका आज जवान से जवान मुल्क है इसलिए बड़ा निर्भय है आज अमेरिकन की चाल में जो निर्भय है दुनिया की किसी कौन की चाल में नहीं हो नहीं सकता क्योंकि अमेरिका का कुल इतिहास 300 साल का है कोई इतिहास 300 साल की बिल्कुल जवान है जवान भी कहना ठीक नहीं बालपन तो अमेरिका में हर चीज फैशन की तरह दो चार साल टिक जाए तो बहुत जब आती है आंधी तो ऐसा लगता है कि पूरा अमेरिका आत्मसास्त कर लेगा कभी महर्षि महेश कभी मेहर बाबा कभी सूफीजम कभी जैन अभी आंधी चल रही तिबेतन धर्म की क्योंकि तिब्बत से लामा भाग खड़े हुए हैं तिब्बत को छोड़ना पड़ा है वो सब अमरीका पहुँच गए बड़ी जोर की आंधी पर दो चार साल से ज्यादा कुछ भी नहीं चलता क्योंकि अमेरिका में अभी धीरुता नहीं है चीजों को पकड़ने की सुनी आवाज नया कुछ भी मिला गए वो ऐसे जैसे कि नए वस्त्र पहनने का आकर्षण होता है नई किताब पढ़ने का आकर्षण होता है नई स्त्री में सौंदर्य दिखता है नए पुरुष में सौंदर्य दिखता है नए का सेंसेशन है, नए की दौड़ पर वो फैशन से ज्यादा नहीं फैशन कितनी देर टिकती उसकी कोई जड़े नहीं होती एक दिन राह पर मैंने मुल्ला नसरुद्दीन को देखा भागते, एक बंडल बगल में दबाए मैंने पूछा क्या इतनी जल्दी कहा भागे जा उसने कहा पत्नी के लिए साड़ी खरीदी बातचीत मत लगाए रोके मत मुझे जाने दे इतनी क्या जल्दी साड़ी खरीदी पहुंच जाए कहा इसके पहले कहीं फैशन बदल जाए साड़ियों का कोई भरोसा है कि तुम्हें देर फैशन चलता है अमेरिका में सब चीजें फैशन है निर्भीक के लिए नए में रस है नया गलत हो तो भी रस नया सड़ा हो तो भी रस नया किसी सार का ना हो दो कोड़ी का हो तो भी रख वो पुराने हीरे को भी नई कोड़ी के लिए फेंक सकता है ये उसका खतरा है ये उसका दुर्गुण है पुराने के साथ ही के साथ ये खतरा है कि अगर नया हीरा भी उसे मिल रहा हो तो भी वो कोड़ी को रखेगा छाती से लगा के वो हीरे से भी डरेगा वो कहेगा नया है क्या भरोसा पुराने का भरोसा अगर पुराने भीरू आदमी को समझाना भी हो कुछ नया तो नई शराब को भी पुरानी बोतल में ढाल के देना पड़ता है इसलिए तो मुझे लाओस से और बुद्धो कृष्ण पे पर बोलना पड़ता अनखा कोई कारण नहीं शराब मेरी मेरी ही बोतल भी हो सकती मगर मैं चाहूंगा कि वीरू भी उस सुख हो जाए वो मुझे सुनने ना आया था, लेकिन मैं गीता पर बोलूंगा तो सुनने आ जाता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शराब तो मेरी है बोतल कृष्ण की सही बोतल का भी कोई मूल्य तो चलो लाओस से सही बुद्ध सही तुम्हारी नासमझी को थोड़ी तृप्ति मिले यही सही नासमझी की तृप्ति से भी अगर कहीं तुम्हारे कानों में मेरे शब्द पड़ जाएं बोतल के बहाने तुम तो आ जाओ शराब मेरी पिलो बात हो गई पुराना होना चाहिए वीरु आदमी को क्यों पुराना कुछ भी हो प्राचीन उसका ऑपरेशन उसकी विक्षितता है वो प्राचीन का दीवाना वो बचाता है कचरे को भी बचा लेता है मुर्दे को भी बचा लेता है सड़े गले को भी बचा लेता है क्रांति होने ही नहीं देता खतरा भी साफ है लाभ भी साफ है बचा सकता है वो जीवंत को भी वही बचाता है नए का खतरा और गुण भी साफ है जीवंत को नया ही खोज पाता है वही जो भूल करने को तैयार है वही तो नए को खोज पाएगा जो भूल करने से डरता है वो नए को खोज जो सौ रास्तों पर जाने को तैयार है चाहे वो गलत हो वही तो एक उस रास्ते पर पहुंच पाएगा जो सही हो सकता है सही को खोजने का रास्ता ही क्या है और गलत करने की हिम्मत गलत में उतरने का दुस्साहस भटकने के लिए जो राजी है वही तो हीरा खोज लाएगा तुम अगर भटकने से डरे हो हीरा नहीं खोज पाओगे तो लाभ है निर्भीक का कि वो नए को खोजता है नए को जन्म देता है खतरा है निर्भीक का कि नए के नाम पर तो वो कूड़ा करकट -कर भी बटोर लाता है कंकर पत्थर ले आता है वो कहता है ये नए और क्या पुराने हीरो को लिए बैठे हो फेको इसलिए लाओस से कहता है कुछ लाभ भी है कुछ हानि भी संत ना तो साधु है ना असाधु ना तो भयभीत भीरू ना निर्भीक निर्भय संत को ना नए से संबंध है न पुराने संत को सत्य से संबंध सत्य नया भी हो सकता है पुराना भी वस्तुता सत्य ना तो नया होता ना पुराना सत्य तो शाश्वत है वो सदा पुराना है और सदा नया है चिर नूतन चिर पुरातन संत की नजर ना तो नए से आविष्ट होती है ना पुराने के प्रति पागल होती संत नए को जन्म देता है और पुराने को बचाता भी वस्तुतः संत नए को जन्म देकर ही पुराने को बचाता है ये उसकी तरकी है यही रास्ता है पुराने को बचाने का कि नए को जन्म दो वो पुराना हो गया है इसलिए कि तुम उसे फिर से जन्म नहीं दे पा रहे हो किसी भी चीज को नया रखने का एक ही रास्ता है और वो यह को उसे प्रतिपल जन्म दो बुद्धत्व कोई नई चीज को थोड़ी लाता है वही जो सदा से थी उसे फिर से नए रूप में ले आता है पुराने रूप पुराने पड़ गए पुराना ढंग ढांचा जरा जीर्ण हो गया पुराना अब संभाल नहीं पाता उस आत्मा को पुराने घर को आत्मा ने छोड़ दिया क्योंकि वो घर रहने योग्य ना राखंड हो गया बुद्ध पुरुष नया घर बनाते आत्मा तो पुरानी ही है सदा नया रूप देते नया निमंत्रण भेजते हैं आत्मा को कि अवतरित हो जाओ बुद्ध पुरुष बार बार धर्म को अवतरित करते हैं धर्म तो एक ही है धर्म का अर्थ है स्वभाव जिसको लाओ से ताओ कहता है वो तो एक ही है वो ना नया है ना पुराना है। वो समय के बाहर है जब भी हम उसे समय में लाते हैं तो रूप देना पड़ता है रूप पुराने पड़ जाएंगे जब रूप पुराने पड़ जाएंगे तो रूपों को तोड़ देता संत पुरुष नए रूप ले आता है लेकिन संत को पहचानना कठिन है क्योंकि तो तुम्हारी भाषा में भयभीत भी समझ में आ जाता है निर्भीक भी समझ में आ जाता है निर्भीक है क्रांतिकारी है भीरू है परंपरावादी वो दोनों तुम्हारी समझ में आते हैं क्योंकि वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू संत कठिन होगा समझना परंपरावादी धन क्रांति कार्य वो दोनों है एक साथ वो सब को समेट लिया है उसने न तो क्रांति वर्जित है न परंपरा वर्जित है और जब क्रांति और परंपरा का मेल होता है तभी केवल तभी जैसे शरीर और आत्मा का मेल होता है तभी जीवन प्रकट होता है ऐसे ही परंपरा और आत्मा का जब मेल होता है तभी धर्म प्रकट होता है धर्म का जीवन प्रकट होता है परंपरा है शरीर क्रांति है, है आत्मा अगर तुम ऐसी कीमिया बना सको कि तुम परंपरा और क्रांति को दोनों को एक साथ संभाल लो एक हाथ में क्रांति एक हाथ में परंपरा तो ही तुम संतत्व को उपलब्ध हो पाओगे तब तुम में वे सारे गुण होंगे जो निर्भीक के हैं और वे दुर्गुण न होंगे जो निर्भीक के हैं वे सारे गुण होंगे जो भीरू के हैं और वे दुर्गुण होंगे जो भीरू के तब तुमने सदगुणों का समुच्छय पैदा कर लिया यद्यपि स्वर्ग कुछ लोगों को नापसंद कर सकता है तो भी कौन जानता है कि किन्हें मारा जाए और क्यों लाउस्य कहता है कि उस परम स्वभाव के कुछ लोग अनुकूल होंगे कुछ लोग प्रतिकूल होंगे जो प्रतिकूल होंगे वे अपने आप ही कष्ट पाते रहेंगे लेकिन कौन निर्णय करे कि किसे मारा जाए क्यों मारा जाए संत पुरुष भी इसे कठिन प्रश्न की तरह लेते हैं साधु असाधु के तो बस के बाहर है ये तय करना क्योंकि तो साधु का तो निर्णय पहले से ही कि असाधु को मारा जाए और असाधु भी निर्णित है कि साधुओं को मिटाया जाए उनका द्वंद तो साफ है संत पुरुष भी इसे कठिन प्रश्न की तरह लेते हैं किसे मारा जाए किसे बचाया जाए क्यों जटिल है प्रश्न और जितना तुम्हारा ज्ञान गहन होगा उतना ही जटिल होता जाता है क्योंकि एक ऐसी घड़ी आती है तुम्हारे परम ज्ञान की जब तुम देखते हो कि चीजें प्रतिपल अपने से विपरीत में रूपांतरित होती रहती हैं जिस असाधु को तुमने आज मार दिया क्या तुम निश्चिंत हो सकते हो कि वो कल साधु न हो जाता क्योंकि हमने बाल्मीकि को साधु होते देखा है असाधु तो इस असाधु को मारने में तुम्हारा क्या निर्णय है कि ये कल साधु न हो जाता कौन कह सकता है कि तुमने असाधु मारा और कल होने वाला साधु नहीं मार दिया बहुत असाधु साधु हुए वस्तुतः साधु होने का एक ही उपाय है और वो असाधु होने से निकलता है एक छोटे चर्च में एक पादरी बच्चों को समझा रहा था कि परमात्मा तक तो पहुंचने का उपाय क्या है स्वर्ग को पाने का उपाय क्या है कैसे कोई व्यक्ति परमात्मा की अनुकंपा पा सकता है आशा कर रहा था कि बच्चे जवाब देंगे कोई कहेगा प्रार्थना कोई कहेगा पूजा अर्चना कहेगा ध्यान पुण्य कृत्य आचरण सदा सदाचरण एक छोटे बच्चे ने हाथ ऊपर उठाया पादरी ने पूछा कि क्या क्या है मार्ग परमात्मा को पाने का उसने कहा पाप क्योंकि बिना पाप किए प्राश्चित न हो सकेगा बिना प्राश्चित्य के कभी कोई उपलब्ध हुआ किसे मिटाया जाए पापी को तुम मिटा रहे हो तो तुम बीज रूप में पुण्यात्मा को मिटा रहे हो क्योंकि पापी कभी पुण्यात्मा होगा ही पापी कब तक पापी रह सकता है अगर पापी होने में पीड़ा है तो जस्ट बस थोड़ी प्रतीक्षा की बात है धैर्य रखो मिटाओ मत पापी अपनी पीड़ा से ही पुण्यात्मा होगा और तुम मिटाकर उसे पुण्यात्मा ना बना सकोगे क्योंकि तुम जिसे तुमने मिटा दिया उसे तुम प्रतिशोध से भर दोगे इसे थोड़ा समझ लो जिसको भी समाज मिटाने को राजी हो जाता है वो भी समाज के प्रति प्रतिरोध से भर जाता है और उसके प्रतिरोध का अर्थ होगा कि तुम जो चीज बदलना चाहते हो वो वो न बदले अपराधियों को दंड दे देकर हमने अपराधी बढ़ाए हैं कम नहीं किए क्योंकि दंड अहंकार को चोट पहुंचाता है और जब तुम किसी को दंड देते हो तो उसके मन में यही भाव उठता है कि और करके दिखाऊंगा यही करके दिखाऊंगा यद्यपि अगली बार थोड़ी कुशलता से करूंगा कि पकड़ाना ना जा सको इसके अतिरिक्त तो कोई भाव नहीं उठता दंड देने से तुमने कभी किसी को बदलते देखा है कभी दुनिया में ऐसा हुआ है कि दंड दे कोई बदला हो लेकिन अंधापन हद हम दंड दिए जाते हैं हम जितना दंड देते हैं उतने काराग्रह बड़े होते जाते हैं हर साल नए काराग्रह बनते नई अदालतें खड़ी होती है नए पुलिस नए संरक्षक और ये बढ़ता जाता है सिलसिला इसका कोई अंत नहीं मालूम होता ऐसा लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो कभी ना कभी पूरी पृथ्वी अपराध ग्रह हो जाएगी संख्या बढ़ती ही जाती है। दंड से कोई भी तो कभी रूपांतरित नहीं हुआ दंड से तो आदमी पतित ही हुआ मनस्त कहते हैं कि जो आदमी एक बार दंडित हो जाता है फिर वो बार बार कारागृह आने लगता है और हर बार बड़ी सजा पाता है क्योंकि हर बार बड़ा अपराध करके आता है तुम भी जानते हो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि उनसे तुम कहो कि मत करो ये तो उनके भीतर एक प्रबल आकांक्षा पैदा होती करने की क्योंकि आखिर तुम जब कहते हो मत करो तो तुम उसके अहंकार को भयंकर आधार पहुंचा रहे हो करके ही वो तुम अपने अहंकार को बचा सकेगा अन्य कोई उपाय नहीं तुम्हें पता नहीं कि तुमने कितने अपराध बच्चों में इसीलिए पैदा करवा दिए क्योंकि तुमने सिखाया कि मत करो असल में बच्चों को पता ही नहीं होता की झूठ बोलना पाप है जब तुम कहते हो कि झूठ बोलना पाप है तब उन्हें पहली दफा पता चलता है की झूठ बोलने में जरूर कोई रस होगा क्योंकि पाप में रस होता है जिन चीजों को तुमने पाप कहा वे सब रसपूर्ण हो गए तुम्हारे पाप कहने से और भी रसपूर्ण हो गए और तुमने जिन चीजों के लिए दंड दिया है वर्जना की है उनमें आकर्षण पैदा हो गया यहां दरवाजे पर लिख दो कि भीतर झांकना मना है फिर यहां से कोई हिम्मत निकल न सकेगा बिना झांके झांकेगा तुमने जहा ज लिखा देखा हो कि यहाँ साफ़ करना मना है वहाँ तुम्हें नीचे सौ आदमियों के चिन्ह पे साफ़ करने के वहीं मिलेंगे उसी वक्त असल में जिस दीवाल पर लिखा हो यहाँ साफ़ करना मना है वहाँ आते ही अचानक पेशाब लगाती किसी ने कभी ऐसा किया नहीं लेकिन तुम करके देखना अगर कोई दीवाल बचानी हो तो लिख देना कि यहां से बिना पेशाब किए जाना सख्त मना है। अगर गए तो बहुत बुरा होगा वहां जिस आदमी को पेशाब भी लगी हो वो भी रोक लेगा आखिर आदमी आदमी है इज्जत का सवाल है ऐसे कोई मजबूर कर सकता है ऐसे कोई जबरदस्ती कर सकता है किसी पर अहकार जबरदस्ती से प्रतिशोध करता है प्रतिरोध करता है रेसिस्ट करता है। इसलिए से कहता है कौन जानता है मारा जाए, और क्यों संत भी इसे कठिन प्रश्न की तरह लेते निर्णय करना मुश्किल है ये निर्णय वस्तुता किया ही नहीं जा सकता फिर हम कौन है निर्णय करने वाले जिसने कहा है जज इ नाच तुम तो निर्णय लोही मत क्यूँकी तुम्हारे सब निर्णय गलत होंगे स्वर्ग का मार्ग पाओ बिना संघर्ष के विजय में कुशल है मारने की जरूरत नहीं है तुम छोड़ो परमात्मा पर तुम छोड़ो जीवन के परम रहस्य पर वो बिना मारे बदलने में समर्थ है वो बिना मिठाए रूपांतरित करवा देता है उसका उसकी कला क्या है उसकी कला कि जब भी तुम पाप करते हो तुम स्वयं ही पीड़ा पाते हो पाप में ही उसका दंड छिपा है कोई तुम्हें दंड नहीं देता इसलिए तुम प्रतिशोध भी नहीं कर सकते तुम अपने ही द्वारा दंड पाते हो अगर कोई तुम्हें दंड ना दे तो पाप करके तुम पाओगे तुमने अपने को ही दंड किया जैसे सिर्फ फोड़ लिया दीवार में जबकि दरवाजा खोला था तुम बिना सिर्फ निकल सकते थे कितनी देर तुम सिर्फते रहोगे तुम्हारा ही सिर तुम कितनी देर तक अपने को पीड़ा में डुबाए रखोगे कब तक तुम नर्क को निर्मित करोगे स्वर्ग का मार्ग पाओ धर्म का मार्ग या परमात्मा का मार्ग तुम्हें दंडित देना नहीं दंडित करना नहीं है और ना तुम्हें पुरस्कृत करना है तुम्हें छोड़ देना है स्वतंत्र ताकि तुम अपने ही कृत्यों से दंडित हो जाओ अपने ही कृत्यों से पुरस्कृत किसी और के विरोध में प्रतिशोध में तुम्हारा अहंकार खड़े होने का उपाय भी नहीं छोड़ा गया है तुम अकेले छोड़ दिए गए हो तुम्हें पूरा दायित्व दे दिया गया है तुम्हारी स्वतंत्रता परम भोग लो पीड़ा भोगनी हो तो लेकिन जानना कि तुमने ही चुनी थी पालो आनंद अगर पाना हो पुण्य के साथ आ जाता है आनंद जैसे फूलों के साथ सुबह पाप के साथ आ है पीड़ा जुड़े कोई और तुम्हें देता नहीं तुम ही देते हो तुम ही बोते हो तुम ही फसल काटते हो कोई दूसरा बीच में आता नहीं यही है वो कुशल मार्ग जिसको लाओस से कहता है बिना संघर्ष के विजय में कुशल बिना शब्द के वह पाप और पुण्य को पुरस्कृत करता है बिना शब्द के कोई आवाज नहीं होती कि तुम दंडित किए जा रहे हो और दंड घटित हो जाता है कोई न्यायाधीश नहीं बैठा है जो तुम्हें धन्यवाद देता हो पुरस्कार देता हो और तुम पुरस्कृत हो जाते हो बिना शब्द के वह पाप और पुण्य को पुरस्कृत करता है बिना शब्द के घट रहा है क्योंकि पाप है में ही छिपा है उसका दंड और पुण्य में ही छिपा है उसका पुरस्कार बाहर नहीं बाहर से नहीं आता तुम्हारे ही कृत्य के भीतर से खिलता है इसलिए बिना शब्द के घटित हो जाता है अगर लाओसे की मानी जा सके बात तो पृथ्वी पर सब दंड और पुरस्कार की व्यवस्थाएं बंद कर दी जानी चाहिए क्योंकि दंड दे के हम किसी को बदल नहीं पाए पुरस्कार दे के किसी को बदल नहीं पाए आदमी गिरता ही गया असल में समाज ने सोचा है कि परमात्मा की व्यवस्था से भी श्रेष्ठ व्यवस्था की जा सकती वही भूल छोड़ दो लोगों को उनके ही कृत्यों पर ताकि वे खुद ही निर्णय ले सके ताकि वे खुद ही जान सकें कि कौन सा कृत्य दुख में ले जाता है किस रास्ते पर कांटे और किन रास्तों पर फूल है उन्हें चुनने दो कोई दूसरा बीच में ना आए तो जल्दी ही निर्णय हो जाएगा देर न लगेगी वे खुद ही जान लेंगे उलझाव नहीं होगा होगा। सीधी बात होगी गणित साफ होगा। पर समाज डरता है कि ऐसा लोगों को छोड़ने तो कहीं बिगड़ ना जाए मेरे पास लोग आ जाते बुद्धिमान तो लोग विचारशील लोग वो कहते हैं कि आप जो बातें कहते हो उससे तो स्वच्छता फैल जाएगी मैं उनसे पूछता हूँ क्या तुम कह सकते हो कि स्वच्छता पहली नहीं है वे कहते हैं आप जो कहते हैं उससे तो लोग बड़े अपराधी हो जाएंगे मैं उनसे पूछता हूं क्या लोग अपराधी नहीं है इससे ज्यादा पाप और क्या हो सकता है दुनिया में इससे बुरा और क्या हो सकता है जैसा है वो अकारण डरे हुए व्यर्थी भयभीत है और मजा ये है कि उनकी व्यवस्था के कारण लोग ज्यादा पापी उनकी व्यवस्था के कारण लोग ये देख ही नहीं पाते कि पाप में उसकी पीड़ा है तुम पीड़ा देते हो तो उनको लगता है न्यायाधीश पीड़ा दे रहा है समाज पीड़ा दे रहा है तुम्हारी पीड़ा के कारण उनमें विरोध पैदा होता है विरोध के कारण वे उन्ही क्रस्तियों को बार बार दोहराते हैं जो तुम रोकना चाहते हो और कुशलता से दोहराते और जितने लोग जेलों में बंद है उनसे हजार गुने लोग बाहर मौजूद है जो वही करप्ट कर रहे हैं लेकिन ज्यादा कुशलता से कर रहे हैं असल में बड़े पापी सदा बाहर रहते हैं छोटे पापी फंस जाते हैं। बड़े पापी राजधानियों में बैठे छोटे पापी जेलों में सड़ रहे हैं जो बहुत कुशल है उसको कानून पकड़ नहीं पाता कैसा भी कानून बनाओ कुशल आदमी कानून से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है भी व्यवस्था करो आखिर जो व्यवस्था करता है आदमी वो आदमी ही है तो आदमी की व्यवस्था को दूसरा आदमी तोड़ सकता है क्योंकि दोनों की बुद्धिमत्ता एक जैसी है तो दिल्ली में बैठ के लोग कानून बनाते रहते हैं जो कानून बनाने वाले हैं वो भी आदमी की बुद्धि है सारे मुल्क में बैठ के लोग कानून तोड़ते रहते हैं क्योंकि वहां भी आदमी की बुद्धि है आदमी ऐसा कानून कभी भी न बना सकेगा जिसे आदमी न तोड़ सके सिर्फ परमात्मा ही ऐसा नियम बना सकता है जो आदमी न तोड़ सके लेकिन तुम्हारे कानूनों के वजह परमात्मा के कानून अंधेरे में पड़ गए वो पीछे हो गए तुम पापी को देखने नहीं देते कि पाप के कारण तुझे दुख मिल रहा है तुम्हारी अदालते उसे धोखा दे देती वो सोचता है अदालते दुख दे रही अगर न पकड़ाया गया होता तो क्यों ऐसा दुख मिलता अगली बार ऐसी कोशिश करूंगा न पकड़ा जाऊं उसकी नजर ही तुम खराब की दे रहे हो पाप का दुख भीतर से आ रहा है तुम बाहर से दुख देने की कोशिश में उसकी नजर को बाहर अटका रहे हो वो देख ही नहीं पाता कि सिर में खुद ही तोड़ रहा हूं दीवार से टकरा के कोई अदालत नहीं मुझे दंड दे रही मैं मर रहा हूँ खुद ही पाप में डूब डूब कर मैं जीवन को खो रहा हूँ और जहाँ आनंद का हो सकता था वहा केवल पीड़ा के आंसू है और कांटे मैंने ही बोए कोई दूसरा मेरे लिए नहीं बो रहा है तुम्हारी समाज की व्यवस्था ऐसी भ्रांति पैदा करती कि दूसरे तुम्हारे लिए कांटे बो रहे तो प्रतिकार लो लड़ो संघर्ष करो लाओ से कहता है बिना संघर्ष के ताओ स्वर्ग का मार्ग विजय में कुशल है बिना शब्द के पाप और पुण्य को पुरस्कृत करता है बिना बुलावे के वह प्रकट हो जाता है तुम्हें बुलाने की भी जरूरत नहीं है उसको तो बुना पड़ेगा पुलिस को आवाज देनी पड़ेगी कानून को पुकारना पड़ेगा तब कानून आएगा परमात्मा का मार्ग तुम्हारे बुलावे के लिए प्रतीक्षा नहीं करता तुमने कुछ किया वही परमात्मा का नियम मौजूद है तुमने कुछ सोचा वही परमात्मा का नियम मौजूद है इधर भाव की तरंग हिली वहां फल तैयार होने लगा यहां विचार उठा वहां परिणाम शुरू हो गया देर नहीं है क्षण भर की बिना बुलावे के वह प्रकट होता है बिना स्पष्ट योजना के फल प्राप्त करता है न तो अदालत तो, न हर चौरा है तो पुलिस के आदमी खड़े किए न कानूनों की कोई किताब है कोई इंडियन पैनल कोड नहीं है न कोई धाराएं तुम बचना भी चाहोगे तो कैसे बचोगे कानून की धाराएं होती है तो वकील कर लेते परमात्मा तुम्हारे बीच तुम वकील भी तो नहीं कर सकते हालांकि तुमने करने की कोशिश की और कुछ लोगों ने दावे किए कि वो वकील तुम्हारे पुरोहित है पंडे हैं वो दावे करते हैं हम वकील तुम घबराओ मत हम इंजाम जमा देंगे तुम हमें पैसा दो फीस चुका दो हम यज्ञा करेंगे स्तुति करेंगे परमात्मा को राजी करवा देंगे तुम बेफिक्री से चोरी करो छोटा मंदिर बना दो घर में हम आके घंटे हिला के पूजा कर जाएंगे तुम्हारी तरफ से वकील है लेकिन वहां वकालत चल नहीं सकती क्योंकि वहां कोई नियम कानून नहीं है तोड़ोगे कैसे कानून लिखा हो तोड़ा जा सकता है जिस स्त्री से तुमने विवाह किया हो तलाक लिया जा सकता है लेकिन जिस स्त्री से विवाह न किया हो प्रेम किया हो तलाक कैसे लोगे दुबाह के साथ तलाक है। कानून के साथ तोड़ने का उपाय तो बच सकते हो लेकिन जब तुमने कुछ लिखा हुआ ही नहीं सब अनलिखा है कहां बचोगे कहां भागोगे कहां से तरकीब निकालोगे से बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा है वो कह रहा बिना स्पष्ट योजना के फल प्राप्त करता है परमात्मा ने कोई योजना का जाल नहीं बिछाया हुआ है नहीं तो कुछ ना कुछ कुशल लोग निकल आते जो उसमें से बाहर निकल जाते जाल ही नहीं है बचोगे कैसे भागोगे कहा जहा जाओगे उसे ही पाओगे स्पष्ट उसकी योजना नहीं सब बड़ा रहस्यपूर्ण है इसलिए बचने का उपाय नहीं स्वर्ग का जाल व्यापक और विस्तृत है स्वर्ग के जल के हिस्से हो उसमें बड़े बड़े क्षेत्र तो भी उसमें से कुछ निकल नहीं पाता बड़े बड़े क्षेत्र का अर्थ बड़ी स्वतंत्रता है फिर भी तुम भाग ना पाओगे क्योंकि जहां भी तुम जाओगे उसी को पाओगे उसी का नियम हमेशा नीचे पैरों के तुम्हारी भूमि बनाता है उसी का नियम आकाश बनाता है उसी का नियम तुम्हें बनाता है स्वतंत्रता पूरी है तुम जो भी चाहो करो तुम बुरा करो तो भी वो मौजूद है और तत्म तुम दुख पाओगे तुम भला करो तो भी वो मौजूद है तत्म जनता तुम पूरी तुम नर्क बनाना चाहो नर्क बनाओ स्वर्ग बनाना चाहो स्वर्ग बनाओ लेकिन तुम जाल के बाहर न जा सकोगे खेद बड़े बड़े बड़ी खूबी की बात है कि परमात्मा ने किसी की स्वतंत्रता को जरा भी नहीं रोका है परमात्मा ने तुम्हें इतनी स्वतंत्रता दी है कि वो कभी तुम्हारे आसपास सामने खड़ा भी नहीं होता क्योंकि उसके खड़े होने से प्रतंत्रता आ सकती लोग पूछते हैं कि परमात्मा दिखाई क्यों नहीं पड़ता मैं उनसे कहता हूं क्योंकि वो चाहता है तुम स्वतंत्र रहो वो दिखाई पड़े तुम्हारी स्वतंत्रता खंडित हो जाएगी परमात्मा सामने खड़ा हो तो अंकुश पैदा हो जाएगा उसकी मौजूदगी ही अंकुश पैदा कर देगी जैसे छोटा बच्चा बैठा हो सिगरेट पी रहा और बाप आ जाए तो जल्दी से सिगरेट को छिपा लेगा स्वतंत्र खो गई अगर परमात्मा मौजूद हो तो उसकी मौजूदगी उसकी महिमा तुम्हारी स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी इसलिए मैं कहता हूं उसकी बड़ी कृपा कि वो तुम्हें कहीं मिलता नहीं फिर भी तुम उससे बचना पाओगे स्वतंत्रता पूरी लेकिन स्वतंत्रता के नीचे भी आधार उसी का है उसने खुला आकाश तुम्हें दिया है कि जहां तक उड़ना चाहो उड़ो अपने पंख भी तोड़ ले कोई रोकेगा ना कोई हाथ बीच में आके कहेगा ना कि ये क्या कर रहे हो मैंने तुम्हें जीवन दिया और तुम जीवन नष्ट कर रहे हो कोई तुम्हें रोकेगा ना कोई प्रतिध्वनि सुनाई ना पड़ेगी तुम परिपूर्ण स्वतंत्र हो फिर भी तुम उससे बच नहीं सकते बड़े बड़े छिद्र हैं उसके जाल में तो भी उसमें से कुछ निकल नहीं पाता ये तो बड़ी जटिल बात हो गई तुम परिपूर्ण स्वतंत्र हो फिर भी स्वच्छंद नहीं तुम्हारी स्वतंत्रता बेसर्थ है फिर भी तुम्हारी स्वतंत्रता अराजकता नहीं तुम्हारी स्वतंत्रता के पीछे भी नियम था धर्म और ताओ का एक ही अर्थ होता है धर्म का अर्थ होता है जिसने तुम्हें धारण किया है तुम उससे भाग ना सकोगे क्योंकि वही तुम्हें धारण किए तुम भागोगे कहा तुम जाओगे कहा जहाँ जाओगे उसी के हाथ तुम्हें संभाले नर्क में भी वही तुम्हें संभालेगा स्वर्ग में भी वही तुम्हें संभालेगा तुम और सब चीजों से भाग सकते हो तुम अपने जीवन के आंतरिक धर्म से न भाग सकोगे धर्म वही है जो तुम्हें संभाले और सदा तुम्हें संभालेगा तुम्हारी बुराई में भी संभालेगा तुम्हारी भलाई में भी संभालेगा तुम्हें अड़चन भी न देगा कि तुम ये मत करो स्वतंत्रता है लेकिन एक बात ध्यान रखना हर कृत्य का परिणाम है उसको भोगने के लिए भी तुम राजी रहना कृत्य की स्वतंत्रता है परिणाम का बंधन तुम पाप करने को स्वतंत्र हो लेकिन पीड़ा भोगने में परतंत्र तुम पुण्य करने को स्वतंत्र हो लेकिन सुख लेने में परतंत्र हो वो तुम्हें लेना ही पड़ेगा अब तक ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई आदमी ने पुण्य किया हो और सुख लेने से छुटकारा पा लिया हो वो नहीं हो सकता बीज बोने में तुम स्वतंत्र हो लेकिन सिर्फ फल भी तुम्हें ही काटने पड़ेंगे वहां तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं इसलिए बीज बोते वक्त सावधानी बरतना हम बीज तो हम कड़वे मोए और फल हम मीठे काट लें पाप तो हम करें और सुख मिल जाए यही तुम्हारी तो सारी चेष्टा है ये चेष्टा सफल ना होगी कृत्य के लिए तुम स्वतंत्र हो फिर परिणाम हर कृत्य का बंधा हुआ है ऐसा हुआ बड़ी मीठी घटना है की मोहम्मद के शिष्य अली ने मोहम्मद से पूछा कि आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि हम परम स्वतंत्र भी हैं और परम परतंत्र भी ये दोनों विरोधाभास कैसे फलित हो रहे मोहम्मद तो सीधे साधे आदमी थे वो कोई बड़े दार्शनिक ना थे कुछ पढ़े लिखे ना थे इसलिए मोहम्मद की बात में जो महावीर में न मिलेगी वो चोट कृष्ण में न मिलेगी बुद्ध में न मिलेगी क्योंकि वे बड़े परिष्कृत लोग थे बड़े सुसंस्कृत लोग थे मोहम्मद तो बिल्कुल अफल गमार लिखना भी पता नहीं कि कैसे लिखे बड़ी चोट है क्योंकि उनकी जीवन की अनुभूति सीधी सीधी है शब्दों की आड़ नहीं शास्त्रों का फैलाव नहीं मोहम्मद ने कहा तू ऐसा कर अली की खड़ा हो जा, और कोई भी एक पैर ऊपर उठा ले। अली ने पैर उठा लिया मोहब्बत उससे कहा कि कोई भी पैर उठा ले तब तू स्वतंत्र था या नहीं बिल्कुल स्वतंत्र था चाहता, था। चाहता था। था था तो दायां उठाता चाहता तो बायां लेकिन अब तू क्या अनुभव कर रहा है बायां तूने उठा लिया अब दायां क्यों नहीं उठा सकता अब तू परतंत्र अनुभव कर रहा है बिल्कुल स्वतंत्र था शुरू में तू कोई भी पैर उठा लेता लेकिन उस पैर के उठाने के कारण अब तू परतंत्र अब उसका परिणाम है कि अब तू दाया को नहीं उठा सकता बाया उठा लिया आप दाया नहीं उठा मोहम्मद का ऐसी ही है परम स्वतंत्रता मनुष्य की और ऐसी ही है परम परतंत्रता कृत्य करने को तुम राजी हो जो भी कृत्य तुमने किया बिल्कुल स्वतंत्र थे कोई तुमसे कहना रहा था कि तुम ये कर्म की स्वतंत्रता है कर्म फल की स्वतंत्रता नहीं इसलिए अगर तुम चाहते हो कि परिपूर्ण स्वतंत्र रहो तो कर्म करने के पहले सोच लेना कर्म करने के बाद तुम स्वतंत्र न रह जाओगे छूट बड़ी बड़े बड़े छेद हैं उसके जाल में लेकिन तुम उससे भाग ना पाओगे, कोई उससे बच नहीं सकता है प्रत्येक कृत्य के पहले स्वतंत्रता तुम्हारे द्वार पर खड़ी होती है। और प्रत्येक कृत्य के बाद प्रतंत्रता खड़ी हो जाती है इसलिए तो हिंदू कहते रहे हैं कि कर्म से जो छूट गया वही वस्तुता छूटता है वो न तो स्वतंत्र रह जाता है न परतंत्र उसको हम मुक्त कहते वो दोनों से मुक्त हो जाता है उसका सिर कोई आवागमन नहीं फिर जैसे अब वो परमात्मा के जाल में फंसी मछली न रहा बल्कि स्वयं परमात्मा का जाल हो गए परमात्मा के साथ एक हो गया हमारे पास तीन शब्द है जो बड़े महत्वपूर्ण है और वैसे शब्द दुनिया की और भाषाओं में नहीं है वो भी विचारणीय एक शब्द है नरक दुनिया की भाषाओं में उसके लिए शब्द है स्वर्ग उसके लिए भी शब्द है तीसरा शब्द है मोक्ष उस दशा में जो फलेगा वो मोक्ष उस दशा में तुम तो परमात्मा ही हो वो परम मुक्ति स्वर्ग भी बंधन है क्योंकि सुख लेने के लिए तुम मजबूर की अजा होगी उससे तुम बच नहीं सकते तुमने पुण्य किया सुख तुम्हें लेना ही पड़ेगा तो तुम यह नहीं कह सकते कि पुण्य मैंने किया मैं सुख नहीं लेना चाहता वो मजबूरी है वो लेने ही पड़ेगा पाप किया दुख लेना ही पड़ेगा तो तुम ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं लेना चाहता एक पैर उठा लिया दूसरा फंस गया एक ऐसी भी दशा है चेतना की जब तुम न पुण्य करते न पाप जब तुम करते